सदगुरु ओशो के अद्वितीय प्रवचन खाओ पियो आनंद से जियो ट्रैक सत्रह प्रायश्चित का मनोविज्ञान तीसरा प्रश्न प्रह सभी तथाकथित धर्मों में खासकर ईसाइत में प्राश्चित्य को बड़ा धार्मिक गुण माना जाता है किंतु कल आपने बताया कि प्राश्चित क्रोध का ही शीर्षासन करता हुआ रूप कृपा करके इस संदर्भ में आगे कुछ और कहें शलद्र प्राश्चित्य का मनोविज्ञान समझने जैसा है प्रत्येक व्यक्ति ने कभी न कभी प्राश्चित किया है पश्चाताप किया है वो ईसाई हो या ना हो कैथलिक हो या ना हो किसी और के सामने पश्चाताप किया हो या ना किया हो अपने ही सामने किया है प्रत्येक व्यक्ति ने और एक बार नहीं अनेकों बार किया है क्रोधित हुए तुम और फिर घड़ी पर बाद पीड़ा होती कि ये मैंने क्या किया फिर वही अज्ञान फिर वही मूढ़ता फिर वही मूर्छा मुझे पकड़ ली और मैंने तय किया था कि अब क्रोध नहीं करूंगा अभी दो दिन पहले ही तो तय किया था कि अब क्रोध नहीं करूंगा और ये फिर हो गया गिलानी होती लेकिन अगर ठीक से समझो इसका अगर ठीक विश्लेषण करो तो ये गिलानी इसलिए हो रही कि तुम्हारे अहंकार की प्रतिमा खंडित हो गई तुमने दो दिन पहले अपने अहंकार को खूब सजाया था कि अपक्रोध नहीं करूंगा निर्णय लेता हूं कि अब क्रोध नहीं करूंगा अब क्रोध से मेरा छुटकारा हो गया तुम्हारा अहंकार बहुत आनंदित हुआ था कि मैं अक्रोध हो गया और दो दो, दो दिन में ही अहंकार की प्रतिमा खंड खंड हो गई फिर क्रोध हो गया अब तुम्हारा अहंकार पीड़ित हो रहा है यह कोई आत्मा की पीड़ा नहीं हालांकि तुम कहोगे यही कि मेरी आत्मा की पीड़ा हो रही कि मुझे बड़ी अंतर्गलानी हो रही ये सब अच्छे अच्छे शब्द हैं जिनमें एक सच्चाई को छिपाया जा रहा सिर्फ तुम्हारा अहंकार कष्ट पा रहा तुम्हारी प्रतिमा अपने ही आंखों के सामने गिर गई वो जो तुमने संकल्पवान हूं मैं और अब निर्णय लिया और महान निर्णय लिया और अब कभी क्रोध नहीं करूँगा वो सब बातें हवा हो गई क्षण भर में हवा हो गई जरा सा किसी ने बटन दबा दिया कि बात खत्म हो गई दो शब्द किसी ने कह दिए कि बस भूल गए सब आ गए अपनी असलियत में गई सारी धार्मिकता पवित्रता महात्मापन सब विदा हो गया मरने मारने पे उतारू हो गए जापान का एक सम्राट एक फकीर को मिलने गया उस फकीर की बड़ी ख्याति आनी शुरू हुई थी कि वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया है सम्राट जाके फकीर के सामने झुका और फकीर से कहा कि आया हूं पूछने क्या स्वर्ग है क्या नरक है ये प्रश्न मेरे मन में हमेशा उठते रहते कोई अब तक मुझे संतुष्टजनक उत्तर नहीं दे पाया उस फकीर ने सम्राट को नीचे से ऊपर तक देखा जैसे कोई पुलिस वाला किसी चोर को देखता हो सम्राट थोड़ा तिल मिलाया भी थोड़ी देर सन्नाटा भी रहा फकीर के शिष्य भी बैठे थे वो भी थोड़े हैरान हुए कि बात क्या है और फकीर देख ही गया जैसे आर पार देख रहा हो जैसे एक्सरे की आंखें हो उसके पास सम्राट सुबह सुबह थी भी सर्द हवा चल रही थी मगर पसीना आ गया उसके माथे पर हर उसने कहा कि शकल तो देखो अपनी फकीर ने कहा मक्खियां उड़ रही स्वर्ग नरक की पूछने आए हो? अकल ना मात्र को नहीं भोंदू कहीं के सम्राट को तो हद हो गई पूछने आया है एक आध्यात्मिक सवाल और ये आदमी और इसको लोग कहते हैं ये बुद्धत्व को उपलब्ध हो रहा है वो तो भूल ही भाल गया उसने तो तलवार खींच ली एकदम तलवार मारने को ही था गर्दन उतार देने को फकीर ने का ठहर ये नरक का द्वार खोल रहा है ये रहा नरक एक चोट लगी एक बात समझ में आई एक क्षण ठहरा तलवार वापिस म्यान में रख ली फकीर ने कहा स्वर्ग का द्वार खुल गया अपने घर जा बात खत्म हो गई उत्तर मिल गया तू जब क्रोध में है तो नरक में और जब तू अक्रोध में है तू स्वर्ग में और बाकी सब नरक और स्वर्ग काल्पनिक है कोई भूगोल में नहीं है नरक और स्वर्ग तुम्हारा मनोविज्ञान तो तुम जब निर्णय लेते हो कि अब क्रोध नहीं करूंगा अब काम वासना में नहीं उतरूंगा अब किसी का अपमान नहीं करूंगा अब कठोरता क्रूरता का व्यवहार नहीं करूंगा तभी क्षण को स्वर्ग की ठंडी हवाएं तुम्हारे ऊपर बह जाती तुम्हारे अहंकार को बड़ी तृप्ति मालूम होती बड़ा अच्छा लगता है बड़ा मीठा लगता है स्वादिष्ट कि तुम भी क्या अद्भुत व्यक्ति हो जहाँ सारी दुनिया सड़ रही है काम वासना में क्रोध में लोभ में मोह में वहां तुम अतिक्रमण कर गए मगर कोई बटन दबाई देगा और यहां इतने लोग हैं कोई ना कोई बटन दबा देगा और बटन दबाने वालों को शायद पता भी ना हो कि किसने तुम्हारी बटन दबा दी चाहे उन्होंने दबाई जान के भी ना हो तुम्हारी दब जाएगी जो आदमी रोज तुम्हें नमस्कार करता था रास्ते पे आज अपनी धुन में चला गया तुम्हें नमस्कार करना भूल गया बस उसने कुछ किया नहीं तुम्हारे भीतर आग जल गई कि अच्छा ये बच्चू अपने को क्या समझता है इसको ठिकाने लगा कर रहूंगा तुम्हारे भीतर अंगारे धड़कने लगे कि ऐरा गहरा नत्थु खेरा आज बिना नमस्कार की चला गया मुझे बिना नमस्कार की चला गया राजस्थानी मैंने कहानी सुनी राजस्थान के गांव में एक सरदार था राजस्थानी सरदार वो गांव में उसने आज्ञा कर रखी थी कि कोई आदमी मेरे घर के सामने से मुझ पताव देकर नहीं निकल सकता सिर्फ मैं ही मुझ पर ताव दे सकता तो जो भी निकले मेरे घर के सामने से मुछ नीची कर ले और वो था आदमी उपद्रवी दुष्ट था और लोग जानते थे कि झंझट कौन करनी तो लोग मुँछ नीची करके निकलते थे कुछ लोगों ने तो डर के मारे मुझे कटा ली कभी भूल चूक से ख्याल न रहे और निकल गए और ये दुष्ट ऐसा है कि फिर आओ देखा वही पिटाई करवा देगा गांव में एक नया नया बनिया आया जवान था सुंदर मुछे थी उसकी बड़ा ताड़ दे के पगड़ी मगड़ी बांध के चलता था लोगों ने कहा भैया मूछे कटा लो पहले इस गांव में अगर रहना मूछे कटा लो सरदार बिल्कुल पागल है अगर उसने देख ली तुम्हारी मूछे गर्दन उतर जाएगी या तो मूछे या गर्दन जो तुम्हारी दिल हो बनने का देख लिया ऐसे सरदार अभी वो भी जवानी में था और उसे कुछ पता भी नहीं था इस गांव का कि मामला ऐसा बिगड़ जाएगा जोश खरोस में बात आ गई उसने कहा कि आज ही जाता हूं निकल गया सरदार के सामने मूछ पिताव देता हुआ सरदार ने कहा ठहर बनिए के बच्चे कहां जा रहा है सरदार तो तलवार लेके बाहर आ गया बनिए ने भी सोचा कि झंझर बढ़ गई इतना मैंने नहीं सोचा था कि मामला ऐसा होगा मैं समझा गांव के लोग मजाक कर रहे हैं। बनिए ने कहा तो ठीक है अब यही होना है तो हो जाए तो मैं भी तलवार ले आऊं सरदार ने कहा बात ठीक है और बनिए ने कहा कि एक काम और कराऊं जरा थोड़ी देर लगेगी आप घबराना मत भागूंगा नहीं अपने पत्नी बच्चों को सफा कराऊं क्योंकि पता नहीं हो सकता है मैं कट जाऊं तो मेरे पत्नी बच्चे क्यों दुखी हूं और मैं तो तुमसे भी कहूंगा कि तुम भी सफा कराओ क्योंकि पता नहीं तुम कट जाओ अरे पत्नी बच्चे क्यों भोगे सरदार तो सरदार बात उसको भी जे आधा घंटे बाद बनिया आ गया मुझे कटा के सरदान ने पूछा तेरी मुझे क्या पूछना मैंने सोचा क्या झंझट करनी पत्नी बच्चों को मारो तुमको मारो क्या फायदा चार मुझ के बाल काट दिए झंझट खत्म हो गई छोड़ो बीजी जराम जी सरदान ने कहा रे और मैं अपने पत्नी बच्चे खत्म ही कराए तो वो तुम्हारी मर्जी लोग तो जरा सी बात से आग बबूला हो जाए तो तुमने तय किया हो कि अब नहीं करूंगा और फिर जरा सा कोई मामला बिगड़ जाएगा और बिगड़ ही जाएगा इतनी भीड़ भाड़ है इस दुनिया में किसी का पैर पर पे पैर पड़ गया किसी का धक्का लग गया मेरे एक मित्र ने मुझे कार भेंट दी बहुत वर्ष पहले एक साल बाद वो मुझे मिलने आए उन्होंने कहा कि मैं एक बात देखने आया हूं आप मुझे गाड़ी में बिठाएं और पूरे गांव का चक्कर लगवा दें मैंने कहा ठीक मैं उन्हें पूरे गांव का चक्कर लगवा दिया बस उन्होंने कहा कि मैं निश्चिंत हुआ आपने जो काम कोई नहीं कर सकता वो करके दिखा जी मैंने कहा वो कौन सा काम किया आपसे मुझते गाड़ी ड्राइव करना कोई भारी काम कह नहीं ये सवाल नहीं मेरी पत्नी मुझसे सदा कहती कि देखो तुम गाड़ी क्या चलाते हो गालियां बकते हो और मेरा मानना ये है कि कोई आदमी ड्राइवर हो ही नहीं सकता बिना गाली बखे क्योंकि ऐसे ऐसे दुष्ट सड़कों पर चल रहे हैं कि तुम भोंपू बजा रहे वो हट ही नहीं रहे अब गाली ना बकोगे तो क्या करोगे ऐसे ऐसे ट्रक वाले कि तुम बजा जाओ भोपू भोंपू वो हटने वाले सरदार जी अपना ट्रक चला रहे हैं तो चला ही रहे हैं वो सुनते ही नहीं उनसे साफा भी ऐसा बांधा हुआ कि कान वगैरह सब बंद और भीतर भीतर मंत्र पढ़ रहे तो वाह गुरु जी का खालसा वाह गुरु जी की फतेह तो कहा सुनने वाले सत श्री अकाल फुर्सत कहाँ तो गाली न दोगे तो क्या होगा तो मैं यही देखने आया था कि आप ड्राइव करते हैं गाली देना सीखेगी नहीं आप नहीं सीखे आपने गजब कर दिए इस भरी दुनिया में चारों तरफ हजारों लोगों की भीड़भाड़ बचना बहुत मुश्किल है किसी तरह बच खच के निकल भी आओ इधर उधर से घर आओगे पत्नी कुछ कह देगी पति कुछ कह देगा बस बात में से बात निकल जाती बातों में से ऐसी बातें निकलती कि पीछे लौट के सोचो तो ये समझ में नहीं आता कि किस बात में से इतना बतंगड़ हो गया पीछे कोई पूछे भी तो संकोच होता बताने में कि भाई क्या बताना मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी लड़ रहे थे कोई तीन घंटे से चल रही थी बकवास मोहल्ले के लोग थक गए आखिर कुछ लोग आए और उन्होंने कहा भाई अब बंद भी करो अब जो कुछ हो गया हो गया क्या हम पूछ सकते हैं कि इतना झगड़ा किस लिए चल रहा है नसरुद्दीन ने कहा कि फजलू की माँ से पूछ लो फजलू की माँ ने कहा कि नहीं तुम ही बताओ नसरुद्दीन का तू ही बता दे फजड़ी की माने का क्या खाक बता दू तीन घंटे हो गए मुझे क्या ख्याल था कि किस बात से बात शुरू हुई थी कोई नोटबुक लेके बैठी हूं बात में से बात निकलती गई निकलती गई अब कहा के कहा आ गए उसका क्या ये जो पश्चाताप होता है ये अहंकार को पुनर्स्थापित करना है गिर गया अहंकार फिर वही भूल कर दी जो नहीं करने का तय किया था अब इस प्रतिमा को कैसे विराजमान करें तो पश्चाताप कला है प्रतिमा को वापस विराजमान करने की किल्लो भाई पश्चाताप किए लेते प्राश्चित किए लेते हम दुखी हैं बहुत दुखी मगर उस दुख में भी जाल अहंकार का है सभी धर्मों ने यह तरकीब में खोजी हिंदू धर्म में गंगा स्नान कराओ ये ज्यादा सुविधापूर्ण तरकीब है रोज रोज क्या पश्चाताप करना है? दो चार साल में या बारह साल में जब कुंभ भरे तो एक डुबकी मार आए बारह साल का मामला खत्म फिर से लेट खाली अब दिल खोल के फिर लिखो जो लिखना हो गाली गलौज जो जो मर्जी आए श्री गणेश शाहनामा फिर से करो और डर क्या है गंगा मैया कोई सुख तो जाने वाली नहीं फिर चले जाना बारह साल में एक दफा और डुबकी मार आना और जो होशियार है वो तो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा तो कहते हैं कहाँ जा रहा है गंगा मंगा अरे कठौती यहीं दिल खोल के ध्र के नहा लिया मामला खत्म हो गया यहीं घरी ही धो लोग कहां जाते हो और वो जमाने गए जब लोग गंगा जाते थे अब तो नल के पानी में गंगा आ रही घर घर बस नल की टोंटी के नीचे बैठ गए सब साफ फिर तुम वही करोगे कैथलिक कहते हैं कि जाके पादरी के सामने प्राश्चित कराओ मैंने सुना कि मुल्ला नसुद्दीन एक दिन कैथोलिक चर्च में चला गया पादरी लोगों के प्राश्चित सुन रहा था वो भी कतार में खड़ा होगा अंदर चला गया पादरी ने पूछा कि तुमने क्या पाप किया पादरी ऐसा पर्दे की ओट में रहता है ताकि प्राश्चित करने वाले को लाज लज्जा ना आए सच्चा सच्चा कह दे मुल्ला नसुद्दीन ने कब आपसे क्या बताऊं रात बहुत पाप हो गया छोटा भी नहीं हुआ बहुत पाप हो गया एक स्त्री से नहीं तीन तीन स्त्रियों से पाप किया कल रात हे पिता क्षमा करो पादरी ने कहा तीन तीन स्त्रियों से ये तो बात ठीक नहीं तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा तुम कसम खाओ कि रोज सुबह उठ के बाइबल का पाठ करोगे नसरुद्दीन ने कहा आप बात ही छेड़ दिए तो मैं आपको बता दूँ मैं कोई ईसाई नहीं हूँ ना मैं कोई कैथलिक तो पहादरीन का फिर तुम यहाँ किस लिए आए पश्चात आपका नसरुद्दीन ने, ने कहा भाई किसी को तो कहना ही था दिल में एकदम कहने की चल रही थी बिना कहे मन नहीं मान रहा था किसी और को कहो झंझट हो जाए तो सो मैंने सोचा ये जगह अच्छी तुम पर्दे के पीछे ना तुम मुझे देख रहे ना मैं तुम्हें देख रहा हूं तो मैं मुसलमान बाइबल माइबल मुझे पढ़नी नहीं ये तो जो पाप किया है वो बिना कहे नहीं रहा जाता मैंने सुना है एक और स्त्री के बाबत कि वो हर सप्ताह आती हर रविवार और पाप का वर्णन करती पादरी भी थक गया क्योंकि वो वही पाप एक पाप जो उसने कई साल पहले किया था एक सप्ताह दो सप्ताह साल दो साल आखिर पादरी ने कहा कि भाई तू और भी कुछ करेगी कि वो एक पाप और उसको कब तक बार बार पश्चाताप करती वो महिला बोली कि मुझे उसकी याद भी करने में बड़ा मजा आता जब भी किसी को सुनाती हूं आह एकदम गदगद हो जाता है सो so, मैं तो आऊंगी मैं तो हरि रव को आऊंगी मैं तो पश्चाताप करूंगी पश्चाताप करने वाली बेजीबजीब लोग हैं किस किस कारण कर रहे हैं यह कहना कठिन है को कोई इसलिए कर रहा है कि उसका अहंकार प्रतिष्ठित हो जाए कोई इसलिए कर रहा है कि पश्चाताप करने में भी मजा आता है क्योंकि वो वापस उसी बात को लौटा लौटा के दोहराना है देखना है। जैसे कोई खाच को खुजलाए जानता है कि दुख होगा मगर खुजलाने में मिठास भी मालूम होती बड़ा मीठा मीठा लगता दर्द एक दुकान के कारिंदे की किसी बड़े ग्राहक से कहा सुनी हो गई दुकानदार ने कारिंदे को मजबूर किया कि वह ग्राहक से माफी मांगे कारिंदे ने मुश्किल से मंजूर किया नौकरी बचानी थी सो मंजूर करना पड़ा और उसे पता भी नहीं था कि ग्राहक इतना धनवान है कि मालिक मजबूर ही कर देगा कि क्षमा मांगनी पड़ेगी सो उसने ग्राहक को फोन किया कहा क्या खान साहब घर पर हैं खान साहब ने कहा हां मैं बोल रहा हूं तो उसने कहा मैं हीरा होजरी का मैनेजर हूं कहिए खान साहब बोले आज सुबह मैंने आपसे कह दिया था ना कि जाओ जेहनम में हां तो, तो मत जाना भाई <laughs> कोई जाने की जरूरत नहीं पश्चाताप कर रहे हैं लोग पश्चाताप भी पोता है अपने को पोत पात के फिर रंग रोगन करके खड़ा कर लिया कहने को हो गया कि पश्चाताप कर लिया कि देखो हम कोई साधारण आदमी नहीं कि हमने गलती की और भूल को स्वीकार न किया भूल स्वीकार कर ली पश्चाताप भी कर लिया फिर वापस अपने स्थान पर खड़े हो गए फिर जहां के सिंहासन पर विराजमान हो गए इसलिए मैं कहता हूं कि प्राश्चित कोई वास्तविक धार्मिक बात नहीं है ये तुम्हारी काम वासना तुम्हारी क्रोध वासना तुम्हारी लोभ मोह उनका ही शासन करता हुआ रूप है सच्चा धार्मिक व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता फिर सच्चा धार्मिक व्यक्ति क्या करता है सच्चा धार्मिक व्यक्ति अपने क्रोध को देखता है समग्रता से देखता है साक्षी भाव से देखता है और उस देखने में ही मुक्त हो जाता है पश्चाताप नहीं करता कि मुझसे बुरा हुआ अब जो हुआ हुआ बुरा और भले का क्या प्रयोजन है अब अब जो हुआ उसे मिटाया नहीं जा सकता पहुंचा नहीं जा सकता किए को अनकिया नहीं किया जा सकता तो जो हुआ है उसे गौर से देखता है और कसमे नहीं खाता कि अब ना करूंगा सिर्फ गौर से देखता है देख के छोड़ देता है बात वहीं के वहीं कस्में खाए कि तुम फिर करोगे क्योंकि कस्में भी तुम पहले से खाते रहे हो एक आदमी ने मुझसे आके कहा कि मैं मा करोदी हूं बहुत बार कस्में खा चुका छूटते ही नहीं कस्मे खा खा के थक गया फिर फिर हो जाता आप मुझे कुछ रास्ता बताओ मैंने कहा तुम एक काम करो पहले कस्म खाना छोड़ दो उसने कहा इससे क्या होगा कसम खा खा के क्रोध नहीं छोटा है, तो कसम छोड़ने से क्या होगा मैंने कहा तुम इतना तो करके दिखाओ तीन महीने बाद आना तीन महीने तक कसम मत खाना वो तीन ही दिन बाद आ गया उसने कहा ये बहुत मुश्किल है मैं कसम खाना भी नहीं छोड़ सकता जैसी गलती होती फौरन कसम भी आती तो मैंने कहा तुम समझे दोनों ही गलतियां हैं जुड़ी है साथ ही साथ अलग अलग नहीं है तुम अब तक यही सोचते रहे कि कस्मे खाने से क्रोध चला जाएगा तुम गलती में थे कसमे क्रोध का ही हिस्सा है वो उसी के पीछे पीछे आए उसकी छाया है वो छूट कैसे जाएगा तुम कस्मे तक नहीं छोड़ सकते और क्या छोड़ोगे एक मित्र यहां आते उनकी पत्नी मेरे पास बार बार आके कहती थी इनकी शराब छुड़वा दो मैंने कहा यह आदमी भले है और अगर थोड़ी बहुत पीपा लेते तो तुझे क्या परेशानी मगर पता नहीं स्त्रियों को क्या ख्याल है कि उनका जन्म पतियों के सुधार के लिए हुआ है <laughs> उनका जीवन ही इस पे निछावर है अपनी तो फिक्र ही नहीं बस पति को ठीक करना फिर मैंने कहा कि ठीक हो गया पति तो पति स्वर्ग जाएंगे तू कहां जाएगी भटकोगी नरक में तू अपनी फिक्र कर इनको अपनी फिक्र करने दे और मैंने कहा कि तुझे मालूम है कि स्वर्ग में शराब के चश्मे बहते थोड़ा सा अभ्यास रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा उसने कहा आप भी क्या बातें कर रहे हैं और मेरे पति के सामने ऐसी बातें कर रहे हैं वो वैसे ही मेरी जान खाते और अब और मेरी जान खाएंगे कि आपने भी उनका समर्थन कर दिया मैंने कहा तू एक काम कर कितने दिन से तू छुड़ा रही है। उसने कहा तीस साल हो गए जब से विवाह हुआ है बस यही किलकिल दी एक क्षण सुख से नहीं बीत पाया और जब से ये आपको सुनने लगी और मुश्किल हो गई रात को पी के आते हैं तो आपका पूरा प्रवचन दोहराते दिन भर टेप सुनते हैं रात को पी के आते हैं तीन तीन बजे उठा उठा के तो सुन और वही टेप कई दफे सुना चुके टेप भी सुन चुकी वही आपका व्याख्यान और के हैं जब पी जाते हैं तो बिल्कुल शब्द शब्द दोहराते मुझे किसी तरह से इनका छुड़वा दो मेरी जिंदगी खराब हो गई मैंने कहा तू एक काम कर तू इनसे कहना छोड़ दे तीस साल से तू कह रही नहीं छोड़ा पाई तू इनसे कहना छोड़ दे पांच सात दिन बाद ही उस महिला ने आ कहा कि नहीं छोड़ सकती मैंने कहा तू जरा सोच तू अपने पति की हालत सोच जो आदमी तीस साल से आया उससे भी ज्यादा समय से शराब पी रहा है तू आई उससे पहले से पी रहा होगा उससे तू छुड़वाने की कोशिश कर रही है और तू इतना भी नहीं कर सकती कि कहना छोड़ दे तो तेरा पति शराब पी रहा है और तू ये कहने का मजा ले रही तू भी शराब पी रही तू ये मजा नहीं छोड़ सकती कि मैं पति से ऊपर तू इनको रोज चारों खाने चित करने का मजा लेती चार आदमियों के सामने तू इनको नीचा दिखाने का मजा लेती हर कहीं ले जाती कितने साधु संन्यासियों के पास लेगी उसने कहा आपको ये कैसे पता चला पता चलेगा क्यों नहीं क्योंकि ये स्त्रियों का गुणधर्म <laughs> पतियों को जहां पकड़ो ले जाओ चलो महाराज आए मुनि महाराज आए महात्मा जी आए चलो तुम्हें वहां ठीक करवाए तू इसी आशा में इनको मेरे पास लाई थी तू गलत जगह आ गई मैं इनसे नहीं कह सकता कि छोड़ो जब तू नहीं छोड़ सकती कहना कहने में क्या रखा है तो ये तो बेचारे तीस साल के अभ्यासी इनका योगाभ्यास तो देख और इनका संकल्प तो देख कि तू पीछे पड़ी और महिला मजबूत है और पति बिचारे दुबले पतले इनका संकल्प तो देख इनकी हिम्मत तो देख इनकी बहादुरी तो देख कोई और होता तो अभी तक जन्म मुनि हो गया होता कभी का भाग गया होता ये तो स्त्री जाति के कारण ही तो इतने महात्मा है दुनिया में नहीं तो हो कैसे स्त्री जाति ऐसा भगाती हो उनको बिचार तो एकदम महात्मा हो जाते वो उनको रास्ते नहीं मिलता और बचने का तलाक की इस देश में सुविधा नहीं थी अगर तलाक की सुविधा होती इतने महात्मा नहीं होते इसलिए पश्चिम में इतने महात्मा नहीं स्वभाव तो और भी उपाय है बचने का यहां तो एक ही उपाय है बचने का कि महात्मा हो जाओ अगर छूटना है तो मैंने कही इनकी हिम्मत तो देख और हो सकता है तू इतना पीछे पड़ी है इसलिए ये पिए जाते शायद उसी पीने की वजह से ये टिके भी नहीं तो ये टिकते भी नहीं तू मजबूत दिखती तू कहना छोड़ दे वो बोली ये मुझसे नहीं हो सकता मैंने कहा तब तू फिर ये समझ ले कि तुझसे तो कहना नहीं छूटता तो इनसे पीना कैसे छूटेगा इनकी लत तो गहरी असंभव तू जब इनसे कहना छोड़ देगी तो मैं इनसे कहूंगा कि पीना छोड़ दो तू अगर कहना नहीं छोड़ेगी तो मैं इनसे कहने वाला नहीं ना उसने अब तक कहना छोड़ा है तीन साल हो गए इस बात को हुए भी ना मुझे कहने की नौबत आई और मैं सोचता कि आने वाली है नौबत वो कहना नहीं छोड़ सकती वो कहती बस के बाहर हो जाती इनको देखते ही से इनको सुधारने का भाव उठता है ऐसे चेहरे से वो बोले भाले आदमी है उठता होगा भाव बोले भाले आदमियों को देख के एकदम कई लोगों के मन में भाव उठता है कि इनको और ठीक करो <laughs> पश्चाताप सिखाया है पंडितों पुरोहितों ने यह तुम्हें ठीक करने का मजा लेने वाले लोगों की तरकीब है जानते हैं वे भी कि पश्चाताप से तुम ठीक होओगे नहीं इसलिए कोई फिक्र भी नहीं हालांकि पश्चाताप करवा करवा के तुम्हें दिनहीन कर देते तुम्हारे मन में हीनता का भाव पैदा कर देते और हीनता का भाव पैदा हो गया कि बस तुम्हारे जीवन में आत्मा के जन्मने की संभावना ही समाप्त हो गई तुम्हारे धर्म गुरुओं ने तुम्हें एकदम हीन बना दिया है और हर छोटी बड़ी चीज से हीन बना दिया है सिगरेट पियो तो पाप पान खाओ तो पाप तंबाखू चबाओ तो पाप अच्छे कपड़े पहन लो तो पाप तेल फुलेल लगा लो तो पाप पाप ही पाप उनका कुल काम इतना है कि वो तुम्हारी हर चीज को पाप बता दे बस तुम किसी तरह हीन बने रहो तुम्हारी हीनता में उनका महात्मापन तुम जितने हीन वो उतने बड़े महात्मा मैं तुम्हें हीनता नहीं सीखा था मैं कहता हूं तुम जैसे हो शुभ हो अपने को स्वीकार करो पश्चाताप नहीं पश्चाताप क्या करोगे पश्चाताप से कब कौन बदला है तुम जैसे हो अपने को स्वीकार करो हां अपने प्रति जागो जागरण सिखाता हूं प्राश्चित नहीं होश भरो अपने प्रति ध्यान पूर्वक क्या कर रहे हो क्या सोच रहे हो क्या बोल रहे हो इस सब के साक्षी बनो उस साक्षी बनने में क्रांति घटित हो जाती ना कुछ छोड़ना पड़ता ना कुछ पकड़ना पड़ता जो व्यर्थ है वह छूट जाता है जो सार्थक है वह शेष रह जाता है साक्षी के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं एक युवक कैथोलिक पादरी के सामने प्राश्चित कर रहा था उसका बहुत पाप हो गया एक बड़ा स्त्री के साथ संबंध हो गया पादरी ने पूछा उसका नाम युवक ने कहा कि आप नाम न ना पूछे नाम मैं न ना बता सकूंगा एक तो वो दूसरे की स्त्री और दूसरे में उसे वचन दे चुका हूं सिर्फ मुझे क्षमा करें और परमात्मा से मेरे लिए प्रार्थना करें कि मुझे क्षमा मिले नाम मैं न बता सकूँगा पादरी ने कहा चंदूलाल की प्रेसी उसी बात ने कहा नहीं पादरी ने कहा डब्बू जी की पत्नी उसने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं पादरी ने कहा मटका ब्रह्मचारी की रखेल नहीं बिल्कुल नहीं तो फिर कौन पादरी ने कहा उस युवक ने कहा वो मैं बता ही नहीं सकता तो पादरी ने कहा फिर मैं भी क्षमा नहीं कर सकता युवक रंगा जैसी मर्जी मगर वो बड़ा प्रसन्न बाहर निकला बाहर दूसरा युवक खड़ा था उसका साथी उसने कहा बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो क्या बात है प्राश्चित हो गया प्रार्थना स्वीकार हो गई उसने कहा प्राश्चित वगैरह तो नहीं हो पाया प्रार्थना स्वीकार भी नहीं हुई मगर तीन औरतों के नए पते मिल गए प्राश्चित फिर करेंगे अभी पहले इन तीन औरतों को निपटाएं। अरे ये चर्च कोई जाता थोड़ी है ये पादरी कोई मरा थोड़ी जाता मर जाए तो दूसरा पादरी मगर ये तीन औरतें मैं जा रहा हूं और जब इसने इन तीन का नाम लिया तो उसका मतलब साफ है कि तो और लोग भी इन तीन के संबंध में पश्चाताप कर चुके So, रास्ता साफ है बात बन सकती जरा उपाय करने की जरूरत है आदमी जब तक मूर्छा में है तब तक क्या प्राश्चित करोगे क्या प्राश्चित करवाओगे वो प्राश्चित में से भी तरकीबें निकाल लेगा वो पुण्य करने जाएगा और पाप के इंतजाम करके आ जाएगा मूर्छा ट्रुटनी चाहिए इसलिए मेरा जोर सिर्फ एक बात पर है मूर्छा छोड़ो बाकी उलझनों में मत पड़ो ध्यान को जगाओ ध्यान का दिया जलने दो अंधेरा अपने से कट जाता है आज इतने